पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौतीस विशुद्ध चक्र इसका संकेतक स्थूल स्वरूप कैरोटिड प्लेक्सस है पहला स्थान कंठदेश है दूसरा आकृति धूम्र अथवा धुंधले रंग के प्रकाश से उज्ज्वलित सोला पंखड़ी दलों वाले कमल जैसी है तीसरा दलों के अक्षर सोलहों पंखड़ियों पर अ ई ई री री रि रि ए ऐ, ओ उ, उ, उ, ये अलह अक्षर है चौथा तत्व स्थान चित्र विचित्र आकार तथा नाना रंग वाले अथवा पूर्ण चंद्र के सदृश गोलाकार आकाश तत्व का मुख्य स्थान है पांचवा तत्व बीज हम है तत्व बीज की गति जैसे हाथी घूम घूम चलता है उसी प्रकार इस तत्व की घुमाव के साथ गति है सातवां गुण शब्द है आठवां वायु स्थान ऊपर की गति का हेतु शरीर पर्यंत बरतने वाले उदान वायु का मुख्य स्थान है नौवां ज्ञानेंद्रिय शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति सूत्र का स्थान है दसवां कर्मेंद्रिय आकाश तत्व से उत्पन्न वाक शक्ति वाणी का स्थान है ग्यारह लोक जन है बारह तत्व बीज का वाहन हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ है तेरह अधिपति देवता पंचमुख वाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शक्तिनी के शाकनी के साथ चौदहवा यंत्र पूर्ण चंद्र के सदृश गोलाकार आकाश मंडल पंद्रह चक्र पर ध्यान का फल कवि महाज्ञानी चित्त निरोग शोकहीन और दीर्घजीवी होना बतलाया गया है इसके विशुद्ध नाम रखने का यह कारण बतलाया गया है कि इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है आज्ञा चक्र इसका संकेतक मिडुला प्लेक्सस का स्थूल रूप है पहला स्थान दोनों भ्रुओं के मध्य में प्रकृति भ्रगुटी के भीतर है तीसरा दूसरा आकृति श्वेत प्रकाश के दो पंखुड़ियों दलों वाले कमल के सदृश है तीसरा दलों के अक्षर वर्ण दोनों पंखुड़ियों पर हम खम है इन दोनों पंखुड़ियों के संकेतक पाश्चात्य विज्ञान के पाइनिल ग्लैंड और पिटुटरी बॉडी समझना चाहिए जिनको मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर दो निरर्थक बालू से ढके हुए मांसपिंड कहा गया है ये दोनों मांसपिंड अपने स्थान पर रहते हुए आज्ञा चक्र के ऊर्धमुख होकर विकसित होने पर उससे दिव्य शक्ति को प्राप्त होते हैं चौथा चो, तत्वलिंग अर्थात लिंग आकार महतत्व है पांचवा तत्वबीज ओम है छठवां तत्वबीज गति नाद है सातवां लोक तपह है आठवां तत्वबीज का वाहन नाद जिस पर लिंग देवता है नौवा अधिपति देवता ज्ञानदाता शिव अपने चतुर हस्ता शडानना छह मुख हाकि शक्ति के साथ दसवां यंत्र लिंगाकार ग्यारह फल भिन्न भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वे सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञा समाधि की योग्यता होती है मूलाधार से इड़ा पिंगला और सुसुमना पृथक पृथक प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलती हैं इसलिए इसको युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं इडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोध्य गड़ी सुषुमनाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगमो यीर्थराज स उच्चते उच्यते तनमें प्रकुरीतर्वपापुच्य ज्ञान तंत्र इड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना तथा इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाड़ी सुषुमना को सरस्वती कहते हैं इस त्रिवेणी का जहां संगम है उसे तीर्थराज कहते हैं इसमें स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं तदेव हृदय नाम सर्वशास्त्रादिमतम अन्यथा हृदय किंचास्ती प्रोक्तम य स्थूल बुद्धि भी यही अर्थात आज्ञाचक्र ही सर्वशास्त्र संमत हृदय है स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं